पांडव माता कुंती के साथ एक जंगल में पहुंच गए रास्ते में थके होने के कारण भीम ने माता कुंती को अपने कंधे पर बैठा लिया तथा नकुल सहदेव को कमर पर ले लिया युधिष्ठिर और अर्जुन का हाथ पकड़कर भीम उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी की तरह तेजी से चलने लगे जब वे लोग गंगा के किनारे पहुँचे तब वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। मल्लाह के संकेत पर समझ गए कि वह मित्र है अगले दिन वे लोग शाम तक चलते रहे रात होते ही सभी काफी थक गए थे नींद ही आ रही थी कु बोली कि प्यास से मैं मरी जा रही हूँ कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी अपने भाइयों तथा माता कुंती का यह हाल देखकर भीम का हृदय रो पड़ा उसने एक जलाशय से पानी लाकर उन लोगों की प्यास बुझाई पांचों भाई माता कुंती के साथ अनेक बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए अंत में वे लोग ब्राह्मण के वेश में एक चक्रानगर में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे वे लोग वहीं पर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते थे माता कुंती उसके दो हिस्से कर देती थी एक हिस्सा भीमसेन को खिलाती तथा एक हिस्से में चारों बेटों को खिलाती और स्वयं भी खाती तब भी, भी भीम की भूख मिटती नहीं थी भीम को देखकर माता कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे भीम ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली और एक बड़ी सी हांडी लाया उसी हांडी को लेकर भीम भिक्षा के लिए निकलने लगे। उनकी उस विलक्षण हांडी को देखकर बच्चे हसने लगते थे एक दिन चारो भाई भिक्षा के लिए गए अकेला भीम ही माता कुंती के साथ घर पर रहा इतने में ब्राह्मण के घर से रोनी की आवाज आई ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपने पत्नी से कह रहा था अपनी बेटी की बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? अगर मैं शरीर त्यागता हूँ तो बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा इससे तो अच्छा है कि हम सभी एक साथ मौत को गले लगा लें कहते कहते, कहते ब्राह्मण रो बढ़ा। कभी ब्राह्मण की पत्नी खुद को कहती कि मैं राक्षस का भोजन बनूं, कभी ब्राह्मण कहता तो कभी बच्चे कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी वह बोली हे ब्राह्मण क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों के दुख का कारण क्या है ब्राह्मण ने कहा इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता है पिछले तेरह वर्षों से वह यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता रहा है इस देश का राजा इतना निकम्मा है कि वह इस राक्षस के अत्याचार से हम सभी को बचा ही नहीं रहा है लोगों ने घबराकर कर बग विनती की कि कोई, कोई न कोई नियम बना ले बकासुर ने लोगों की बात मान ली और लोग अपने परिवार से बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीजें उसके पास पहुंचा देते हैं इस सप्ताह हमारी बारी है यही चिंता का कारण है ब्राह्मण की बातों को सुनकर कुंती ने सबसे पहले भीम से सलाह ली तब ब्राह्मण से बोली विप्रवर आप चिंता छोड़ दे मेरे पांच बेटे हैं, उनमें से एक राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा ब्राह्मण बोला आप, आप हमारी अतिथि हैं, हैं। आपके बेटों बेटो को, को मौत, मौत के मुंह में भेजना कहाँ का न्याय है कुंती को डर था, था कि यदि बात फैल गई, गई तो दुर्योधन को पता चल जाएगा कि हम लोग एक चक्रा नगर में छिपे हुए हैं इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा जब कुंती ने भीम सेन को भोजन की सामग्री लेकर बकासुर के पास जाने को कहा तो युधिष्ठिर उठा। यह देख कुंती बोली ब्राह्मण के घर में हम आराम से रह रहे हैं आज उस पर विपत्ति पड़ी है तो हमें उसका साथ देना चाहिए भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है भीम एक गाड़ी में खाने की सामग्री लेकर आगे बढ़ा उधर राक्षस, राक्षस भूख के, के कारण तड़प रहा, रहा था क्रोध के कारण वह गुफा, गुफा के बाहर आया उसने देखा, देखा कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम, आराम से बैठकर बैठ भोजन, कर, भोजन कर, कर रहा है, है। यह देखकर बकासुर क्रोध से लाल हो गया इतने में भीम ने उसे पुकारा जिससे राक्षस और क्रोधित हो गया और भीम पर झपटा। राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ उफाड़ भीम को मारा किंतु भीम ने उसे अपने बाएं हाथ से रोक लिया दोनों में खूब मुठभेड़ हुई, हुई राक्षस बार बार उठकर भीम से भिड़ जाता था अंत में भीम ने उसे मुंह के बल गिराकर पीठ पर घुटनों से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी राक्षस, राक्षस पीड़ा ऐसी कराह उठा और, और वही, वही मर गया भीम ने उसकी, उसकी लाश को घसीट कर, कर नगर, नगर के फाटक पर लाकर, लाकर पटक दिया फिर घर आकर माता, माता कुंती को सब हाल सुनाया जब पांडव एक चक्रानगरी में ब्राह्मण वेश में रहते थे उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी एक चक्रा नगरी के सारे ब्राह्मण पंचाल देश के लिए रवाना हुए पांडव भी उन्हीं ब्राह्मणों के साथ चले वे लोग एक कुम्हार के घर में आकर रुके पांडवों को ब्राह्मण वेश में रहने के कारण पंचाल देश में भी उन लोगों को कोई को पहचान न सका स्वयंवर मंडप में एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारू की बनी हुई थी ऊपर काफी ऊंचाई पर एक मछली टंगी हुई थी राजा द्रौपदी ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुई मछली को गिरा देगा उसी के गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी इस स्वयंवर में अनेक वीर उपस्थित थे उनमें धृतराष्ट्र के सौ बेटे अंग नरेश कर्ण श्री कृष्ण शिशुपाल तथा जरा संघ भी आए हुए थे राजकुमार दृष्टि घोड़े पर सवार होकर आए राजकन्या द्रौपदी भी फूलों का हार लिए हुए हाथी से उतरी और सभा में बैठ गई। इसके बाद एक एक, एक राजकुमार धनुष पर डोरी चढ़ाते हारते, हारते और, और अपमानित होकर लौट जाते शिशुपाल जरासंग, जरासंग तथा दुर्योधन, दुर्योधन जैसे, जैसे वीर भी, भी हार चुके थे जब कर्ण की बारी आई तब दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई। कर्ण ने धनुष उठाकर जैसे ही प्रत्यंजा चढ़ाई वैसे ही धनुष का डंडा छूटकर कर उसके मुंह आरोप लगा कर्ण चोट खाकर अपनी जगह पर बैठ गया तभी अर्जुन ब्राह्मणों के बीच से उठ खड़ा हुआ उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और पांच बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे मछली नीचे गिरी तो लोगो में कोलाहल मच गया बाजे बज उठे, राजकुमारी द्रौपदी उठी और ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहनाती। राजकुमारों में हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया यह देखकर कर श्री कृष्ण और बलराम राजकुमारों को समझाने लगे इस बीच, इस बीच अर्जुन, अर्जुन द्रौपदी, द्रौपदी को साथ, साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल पड़े जब पांडव द्रौपदी को साथ लेकर जाने लगे, लगे तब द्रुपद पुत्र दृष्टुम गुप्त रूप से पीछे लग गया वहां उन लोगों को कुम्हार की कुटिया में देखकर आश्चर्यचकित रह गया वह तुरंत अपने पिता के पास आकर बोला मुझे लगता है ये लोग पांडव ही है उसी गुटिया में एक तेजस्वी देवी बैठी थी मुझे विश्वास हो गया है कि वह माता कुंती ही है तब राजा द्रुपदी के बुलावे पर पांचों भाई माता कुंती तथा द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। पांडवों ने राजा को अपना सही परिचय दिया राजा द्रुपद बड़े खुश हुए उनकी इच्छा पूरी हुई माता कु की आज्ञा से पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो गया द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर हस्तिनापुर पहुंच गई। इस खबर से विदुर बड़े खुश हुए और मृतराष्ट्र के पास जाकर बोले कि पांडव अभी जीवित हैं। अर्जुन ने द्रुपद की कन्या द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया है पाँचो भाई द्रौपदी से ब्याह कर माता कुंती के साथ द्रुपदी के यहाँ सकुशल हैं। यह खबर सुनकर नृतरा खुश हुए किंतु दुर्योधन को जब पता चला कि पांडव पांचाल राज की कन्या से विवाह कर शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी उसने यह दुखड़ा अपने मामा शकुनी को सुनाया उसके बाद कर्ण और दुर्योधन दत्रास्त के पास गए और, और बोले कि हमें शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय, उपाय करना चाहिए जिससे, जिससे पांडव यहां आए ही नहीं, नहीं। अगर वे आ गए तो राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे इस बात पर कर्ण को हंसी आ गई उसने कहा दुर्योधन छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। फूट डालकर भी उन्हें हराना संभव नहीं है अब एक ही उपाय है कि पांडवों पर हमला कर दिया जाए राजा धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन और कर्ण की बातों को सुनकर कोई निर्णय नहीं ले सके वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर सलाह करने लगे पितामह पांडवों की जीवित रहने की खबर से काफी खुश खुश ष्म ने बताया कि पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित होगा अंग नरेश कर्ण भी वहीं पर उपस्थित थे उसको यह सलाह अच्छी नहीं लगी उसके हृदय में दुर्योधन के प्रति अपार स्नेह था कर्ण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर क्रोधित हो उठा और ध्रतराष्ट्र से बोला राजन शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख लो कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोध में बोले दुष्ट कर्ण तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो अगर धृतराष्ट्र तुम्हारी सलाह पर चलें तो कौर का नाश निश्चित इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा कि पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य ने जो सलाह दी है वही श्रेय स् है अंत में धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देकर संधि करने का निश्चय किया साथ ही पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर बुला लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा गया पांचाल देश पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपदी को अमूल्य उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया फिर धृतराष्ट्र की तरफ से विनती की कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति देगी पहले तो द्रुपदी के पन में शंका हुई क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं था द्रुपदी ने सिर्फ इतना कह दिया की पांडुवों की जैसी इच्छा होगी वही करना ठीक है फिर कुंती को अपने आने का कारण बताया कुंती के मन में भी शंका थी किंतु विदुर ने कुंती को धीरे देते हुए कहा कि आपके बेटों को कुछ नहीं होगा आप सभी निश्चिंत होकर हस्तिनापुर चलें। अंत में विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी सहित पांडव हस्तिनापुर के लिए निकले इधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की तैयारियां होने लगी उन लोगों के आने पर विधिवत युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया और आधा राज्य पांडुवों के अधीन किया गया राज्यभिषेक के बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा बेटा युधिष्ठिर मेरे बेटे दुरात्मा है एक साथ रहने से तुम लोगों में वैर भाव और बढ़ेगा अतः मेरी सलाह है कि तुम खांडव को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करो खांडव वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाती जैसे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है खांडव उस समय निर्जन जंगल में बदल चुका था निपुण शिल्पकारों से नए नगर का निर्माण कराया गया और उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया नृतराष्ट्र के कहने पर पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी तेईस वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे महाभारत कथा की आगे की कहानी आप भाग पाँच में सुन सकते हैं।